ये है मेरी पसंद मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों अभी कल की बात है रात का वक्त था मैं अपने सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आई खिड़की खोली तो मंद मंद हवा ने मेरे लिए अपना दामन बिछा दिया खिड़की खोलने पर हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता चाँद आज गायब था ना ही चाँदनी थी जो कि आसपास चांद के होने की खबर ही देती मेरी पसंद प्रोग्राम में अब की बार क्या पेश करूं ये सोच ही रही थी कि पीछे से एक शेर सुनाई दिया हवा गुमसुम खड़ी है रास्ते में मुसाफिर सोच में डूबा हुआ है मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बड़ा ही अजीज़ जादूगर दोस्त वहाँ खड़ा था मैंने भी उसे उसी अंदाज में जवाब दिया तुम ही न सुन सके अगर क़स्साए गम सुनेगा कौन किसकी जबाँ खुलेगी फिर हम न अगर सुना सके उसने कहा फिर सुनाओ अपना क़स्साए गम मैंने कहा वही मेरी पसंद समझ नहीं आ रहा कि क्या पेश करूं इस बार उसने थोड़ी देर सोचा और कहने लगा छोड़ो ये सब देखो कैसी मंद मंद हवा चल रही है चलो मेरे साथ थोड़ा यूही टहल आते हैं खैर हम दोनों निकल पड़े मेरी नजरें अभी भी चांद को ढूंढ रही थी उसने कहा कभी कभी बिना चांद के भी रात का आनंद लेना सीखो अगर चांद की रोशनी होती तो इतने सारे टिमटिमाते सितारे तुम्हें नजर आते मैंने कहा वो बात नहीं रात गहरी होती जा रही है और रोशनी कहीं नहीं अंधेरे में सितारों को देखो उसने कहा फिर धीरे धीरे सितारे भी ओझल होते चले गए और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया मुझे जरा घबराहट सी होने लगी उसने कहा डरो मत चलती रहो धीरे धीरे थोड़ा सा उजाला दिखने लगा जैसे किसी दिए की रोशनी हो हम उस दिशा में आगे बढ़े मैंने दूर एक कमरा देखा रोशनी से जगमगाता हुआ चारों तरफ मशालें जल रही थीं। नज़दीक जाकर देखा तो मेरी तो आंखें चौंधी गईं जबान पर जैसे चुप्पी का बड़ा सा ताला लटक गया ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी राज दरबार में पहुंच गई हूँ मेरे ठीक सामने बड़ा सा सिंहासन था उस पर बैठे लंबी दाढ़ी वाले बड़े ही प्रभावशाली दिखने वाले शख्स को सब बड़े अदब से झुक सलाम कर रहे थे मेरे दोस्त ने मेरी तरफ़ देख कर मुस्कुराते हुए पूछा पहचाना इन्हें और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बिना ही एक शेर कहा लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में मेरे मुंह से सहसा ही निकल गया कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए दो गज जमीन भी न मिली कोए यार में ये तो बहादुर जफर आखरी मुगल बादशाह वो मेरे सामने देखकर मुस्कुराया और महफिल शुरू हुई हाजरीन दीवान आम के इस गैर तरे मुशारे की इब्तदा जिल्ले सुबह के तलाम निजाम से की जाती है रिहायत अदब के साथ समाज फरमाइए नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें के करारो के गुजरा न रहा हमें इश्क तो अपना रफीक रहा कुल और बला से रहा न रहा थी हाल की जब हम अपने खबर रहे देखते औरों के अब पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा जफर आद में उसको न जानिएगा वो कैसा ही साहिब फह मुज जिसे ऐशु में याद ना रही जिसे तैशु में खौफ खुदाना रहा जैसे ही उन्होंने पढ़ना ख़त्म किया मैंने अपने दोस्त से कहा बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न ले गया छीन के कोई आज तेरा सब्र क़रार बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न उसने कहा राह दूर है इश्क में रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या अभी तो सिर्फ़ बहादुर शाह जफर को देखा है जब जानोगी यहाँ और कौन कौन मौजूद है तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी मैंने कहा बताओ ना कौन कौन है उसने कहा कहाक मोमिन दाख और गालिब को तो मैं देख ही पा रहा हूँ मैंने कहा क्या बात करते हो उतने में एक ऐलान हुआ कि आज का मुशायरा उर्दू के पहले बड़े शायर लफ्ज़मानी के जादूगर खुदा सुखन जनाब मीर तकी मीर की नसर है यहाँ से मीर तकी मीर का एक शेर पढ़ा जाएगा यहाँ मौजूद तमाम शायरों से गुज़ारिश है कि उसी मौज़ पर अपना कलाम बारी बारी सुनाए पहला शेर है हम न कहते थे कि नक्श उसका नहीं नकाश सहल चांद सारा लग गया तब नीम रुख सूरत हुई शायर कहते हैं कि ऐ चित्रकार मेरे महबूब का चित्र बनाना कोई आसान नहीं है आसमान में निकला पूरा चाँद भी उसके हुस्न की बराबरी नहीं कर सकता इस शेर को बड़ी दाद मिली महफिल में एक शमा जल रही थी मेरे दोस्त ने बताया कि बहादुर शाह जफर जिस शायर के आगे इस शमा को रखने के लिए कहेंगे वो पहले अपना कलाम सुनाएंगे उतने में बहादुर शाह ज़फ़र के आदेश के अनुसार शमा को ले जाया गया एक शायर के पास और मैंने पहली बार देखा मोमिन ख़ान मोमिन को वो भी अपनी गज़ल पढ़ते हुए मेरे दोस्त ने बताया कि उनका जीवन काल सन 1800 से 1852 तक का रहा वे सिर्फ एक शायर ही नहीं थे बल्कि हकीम ज्योतिषी और सत शतरंज के खिलाड़ी भी थे कहा जाता है कि मिर्जा गलिब ने उनके शेर तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता पर अपना पूरा दीवान देने की बात कही थी उनकी बदौलत उर्दू गज़ल की प्रसिद्धि और लोकप्रियता को चार चांद लगे उतने में जनाब मोमिन खां मोमिन ने अपना कलाम सुनाया जिनमें से कुछ शेर मैं आपको सुनवा रही हूँ ए आर ए कत्ल जरा दिल को थामना मुश्किल पड़ा मेरा मेरे कातिल को थामना देखे है चांदनी वो जमी पर न गिर पड़े ए चर खपने तो महकामिल को थामना बहादुर शाह जफर ने कहा हम अपना इश्क चमकाएं तो अपना हुस्न चमकाओ कि हैरा देख आलम हमें भी हो तुम्हें भी हो दाग दहलवी बोले शोखी से ठहरती नहीं कातिल की नजर आज ये बरके बला देखिए गिरती है किधर आज अब मिर्जा गालिब कैसे पीछे रहते बोले क्यों जल गया न ताब रुखे यार देखकर जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर इसे सुनकर मुझे भी एक गीत याद आ गया लीजिए आप भी सुनिए जी एम दुर्रानी की आवाज़ में 1945 की फिल्म एक दिन का सुल्तान से गीत वली साहब का है और संगीतकार है शांति कुमार के चाद का पलक के चांद का, का जवाब लिया, जमी की गोद में गलती जमी की गोद में कल महजाब बती बताके हाथों बताते हाथ तो शा अपने रुप दे बाप देख लिया गमी की गोद में बल गमी की गोद में देख लिया उधर तो बुझ गई उधर तो बुझी लेके तो तो लगे आज अनोखा तो लगे मेरा बुझा के आग आ। आग के आज अनोखा साब देखने तो की गोद में बैठ गोद ले पलक के चांद का पलक के चाँद का हमने जवाब देख लिया गलती गोद में अब बारी थी मीर तकी मीर के दूसरे शेर की वो शेर था क्या कहूं ऐसा होगा जो इस पर शेर पढ़ना न चाहेगा खैर शमा पहुंची बहादुर शाह जफर के उस्ताद और राजकवि शेख इब्राहिम जौक के पास जिन्हें बहादुर शाह जफर के जमाने में मलकुश शोरा के ख़िताब से नवाजा गया था मेरे दोस्त ने बताया कि उन्हें गालिब का प्रतिद्वंद्वी भी कहा जाता है उन्होंने फरमाया मर्ज इश्क जिसे हो उसे क्या याद रहे न दवा याद रहे न दुआ याद रहे इस पर फौरन शायर मिर्ज़ा गालिब भी इश्क पर बोल उठे इश्क नेक्म्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के और फिर बोले इश्क से तबीयत ने जस्त का मज़ा पाया दर्द की दवा पाई दर्द बेदवा पाया अब बहादुर शाह जफर भी खुद को रोक नहीं पाए और अपना भी शेर सुना दिया मर्ग की सेहत है उसकी मर्ग की उसका इलाज इश्क का बीमार क्या जाने दवा क्या चीज़ है और मुझे याद आया जिगर मुरादाबादी का ये शेर ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है और फिर मेरे मन में बजने लगा आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज में उन्नीस की फिल्म आग का दरिया का अजीज कश्मीरी का लिखा ये गीत जिसे संगीतबद्ध किया था संगीतकार विनोद ने दिल को न फसाना दिल को न फसाना एक आग का दरिया है और डूब के जाना और डूब के जाना लिखे को निशाना का निगा निशाना अब दिल को बचाना एक आग का दरिया है के जाना। के जाना। के जाना। के जाना। इश्क के बाद अब आई बारी दिल की और जनाब मीर तकी मीर का कलाम पेश किया गया दिल जो जेर गुबार अक्सर था कुछ मिजाज इन दिनों मुकद्दर था दिल की कुछ कद्र करते रहियो तुम ये हमारा भी नाज परवर था अब शमा पहुंची जनाब दाग दहलवी के पास मेरे दोस्त ने उनका परिचय देते हुए कहा कि उनका वास्तविक नाम था नवाब मिर्जा खान बुलबुल हिंद फसी उल मुल्क नवाब मिर्जा दाग वो महान शायर थे जिन्होंने उर्दू गजल को नई ताजगी दी खैर मिर्जा दाग दहलवी ने दिल पर अपने कुछ शेर सुनाए और दूसरे शायर भी उनके साथ जुड़े उन्होंने फरमाया दिल लेके उनकी बस्म में जाया न जाएगा ये मुद्दई बगल में छुपाया न जाएगा फिर एक के बाद एक शेर ये सुनाते चले गए कुछ इस तरह कि दिल का क्या हाल कहूं सुबह को जब उस बुत ने लेके अंगड़ाई कहा नासे हम जाते हैं डरता हूँ देख दिले बे आरजू को मैं सुनसान घर ये क्यों न हो मेहमान तो गया उतने में गालिब बोले मेरी किस्मत में गमगर इतना था दिल भी यार अब कहीं दिए होते दाग बोले दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया अब बहादुर शाह जफर से रहा न गया उन्होंने भी अपना एक शेर कुछ यूं कहा न दूंगा दिल उसे मैं ये हमेशा कहता था वो आज ले ही गया और जफर से कुछ न हुआ अब क़ क्यों पीछे रहते उन्होंने कहा बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले आखिरकार दाग बोले वादा छूटा कर लिया चलिए तसल्ली हो गई है ज़रा सी बात खुश करना दिले नाशाद का शेर शायरी का यह सिलसिला ज़ोर शोर से जारी था पर मेरे मन में गूंजने लगा ये गीत उन्नीस सौ की फिल्म शीशम के लिए उसे गाया था मुकेश ने गीतकार ज़िया सरहदी संगीतकार रोशन जाएंगे हम कहते जाएंगे सीतम तेरे वादों के साथ बुझना जा मुशायरा अपने शबाब पर था और अचानक बहादुर शाह जफर की नजर पड़ी एक शख्स पर जो चुपचाप बैठकर इन शायरों को सुन रहे थे और दाद भी दे रहे थे खैर फिर एक बार जनाब मीर तकी मीर का शेर पेश किया गया याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ नादान फिर वो जी से भुलाया न जाएगा सब देखने लगे अब शमा किसके पास जाएगी उतने में बहादुर शाह जफर ने अपने ख़िदमतगार के कान में कुछ कहा और शमा उस शख्स के पास लाकर कर रख दी गई अब सबका ध्यान उन पर पड़ा मिर्जा गालिब ने जब देखा तो बड़े खुश हुए और बोले अरे नवाब साहब आप कब तशरीफ़ लाए मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो उन्होंने बताया कि ये नवाब मुस्तफ़ा ख़ान हैं जो शेफ्ता के तखलुस से जाने जाते हैं उनका जीवन काल 1809 से अठारह तक का रहा यह रियासत जहांगीराबाद बुलंदशहर के नवाब थे पहले मोमिन और फिर गालिब के शागिर्द रहे अठारह सौ की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए वैद किए गए जिसके बाद उन्होंने एकांतवास इख्तियार कर लिया मिर्ज़ा गालिब से इनके गहरे संबंध थे और मुसीबत की घड़ी में उन्होंने इनकी बड़ी मदद की थी नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता ने सबको सलाम करते हुए अपनी ग़ज़ल के चंद अशार कुछ यूं पेश किए कौन से दिन तेरी याद ए बुत शफाक नहीं कौन सी शब है कि खंजर जिगर से चाक नहीं लुफ का तिल में तमुल नहीं पर क्या कीजिए सरे शोरीदा मेरा काबिले फितराक नहीं नवाब शेफ्ता को इस पर बड़ी दाद मिली उतने में मोमिन बोले कभी हम में तुम में भी चाह थी कभी हम से तुम से भी राह थी कभी हम भी तुम भी थे आशना तुम्हें याद हो कि न याद हो जोक ने कहा रुलाएगी मेरी याद उनको मुद्दतों साहब करेंगे बज्म में महसूस जब कमी मेरी तुम भूल कर भी याद नहीं करते हो कभी हम तो तुम्हारी याद में सब कुछ भुला चुके बहादुर शाह जफर ने भी अपना शेर कुछ यूं सुनाया तुमने किया न याद कभी भूलकर हमें हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया इस पर दाग बोले वफा करेंगे निभाएंगे, बात मानेंगे तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था शेफ्ताब फिर एक बार मैदान में आए और बोले जब रकीबों का सितम याद आया कुछ तुम्हारा भी करम याद आया ठहरे क्या दिल की तेरी शोखी से इस पे हम याद आया इधर शेफ्ता अपनी ग़ज़ल सुना रहे थे उधर बहादुर शाह ज़र की नज़र मिर्ज़ा गलिब पर थी जो सिर्फ दाद दिए जा रहे थे अपना कलाम पेश नहीं कर रहे थे आखिरकार उन्होंने कहा अरे मिर्ज़ा साहब आप खामोश क्यों हैं आप भी कुछ अर्ज कीजिए और मिर्ज़ा गालिब ने कहा क्या कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं आपको तो हम सुनवाएंगे इस गज़ल को तलत महमूद की आवाज़ में जिसे उन्नीस की फिल्म मिर्जा गालिब के लिए संगीतबद्ध किया था संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने मुझे दीद तर याद दिल जिगर किसने फरियादा लिया था दान कया फिर तेरा वक् सफर गजल पूरी हुई मुझे खामोश देख मेरे दोस्त ने पूछा कहाँ खो गई मैंने कहा हैं और भी दुनिया में सुखंदवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और गालिब को सुनने का मजा ही कुछ और है उसने कहा तभी तो उर्दू साहित्य जगत में आज भी ये सबसे अधिक सुने सुनाए जाते हैं उनका वास्तविक नाम था मिर्जा असदुल्ला बेखान और गालिब उनका तखल्लुस था मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर ने उन्हें नज़मुद्दौला और दाबिर और मुल्क के खिताब से नवाजा था सत्ताईस दिसंबर सत्रह सतानवे में ये जन्मे और पंद्रह फरवरी अठारह को उनका इंतकाल हो गया आज इतने सालों बाद भी नौजवानों में ये बड़े मशहूर हैं इतने में ऐलान हुआ कि आज के मुशायरे का जनाब मीर तकी मेर का आखिरी शेर कुछ इस तरह है ताब मकदूर इंतजार किया दिल ने अब जोर बेकरार किया अब शमा ले जाई गई मिर्जा गालिब के पास और इंतजार पर उन्होंने फरमाया ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं कभी सबा को कभी नामबर को देखते हैं इस पर मोमिन बोले है किसका इंतजार की ख्वाब अदम से भी हर बार चौंक पड़ते हैं आवाज एपा के साथ गालिब ने कहा ता फिर न इंतजार में नींद आए उम्र भर आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में जौक बोले है एन वसल में भी मेरी चश्म सुए दर लपका जो पड़ गया है मुझे इंतज़ार का मिर्ज़ा गालिब ने कहा ये नथी हमारी क़स्मत के विशाल यार होता अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता दाग दहलवी ने फरमाया गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया तमाम रात कयामत का इंतजार किया और फिर कहा आपका एतबार कौन करे रोज का इंतजार कौन करे हिज्र में जहर खा के मर जाऊं मौत का इंतजार कौन करे और मेरे मन में गूंजने लगी तलत महमूद की आवाज़ गीत 1955 सौ पचपन की फिल्म जोरू का भाई से था गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार जयदेव लीजिए आप भी सुनिए यही गीत सुमी करे बदलतीरा करे, करे उतने में अचानक मंद मंद हवा तेज तूफानी हवा में तब्दील हो गई मेरे दोस्त ने मुझसे कहा अब बहुत देर चुकी है चलो यहां से मैंने कहा थोड़ा रुको मुझे गालिब का वो शेर उनकी जबानी सुनना है अरे वो बाद में घर जाके सुनना अभी निकलो यहाँ से नहीं तो ये आंधी तुम्हें और मुझे उसी जमाने में उड़ा ले जाएगी फिर अंग्रेजों से मुकाबला करती फिर ना अभी मैं कुछ सोचू समझू उससे पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर वहां से भागना शुरू किया उतने में तेज आंधी आई और चली गई शमा बुझ चुकी थी महफिल हमारी आंखों से ओझल हो चुकी थी चारों तरफ फिर वही अंधेरा था और आसमान में फिर वही टिमटिमाते सितारे थे जो उस अनोखी महफिल और मुशायरे की गवाही दे रहे थे और मैं उस महफिल को अपने दिल में समाये हुए मिर्जा गालिब की वही गजल गुनगुना रही थी जिसे 1954 सौ की फिल्म मिर्जा गालिब के लिए सुरैया और तलत महमूद ने गाया था और संगीतकार ग़ुलाम मोहम्मद ने जिसे संगीतबद्ध किया था तो चलते चलते आइए सुनते हैं यही गज़ल और इसी के साथ मुझे यानी ईशा को इजाज़त दीजिए आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को तब तक के लिए नमस्कार दिल नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है दिल नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है